तुम गोचर भूमि पर विचरण करके बढ़ी हुई घासों को खाओ एवं बल कारक दुग्धरस प्रदान करो जो यज्ञग्रह में एवं गोष्ठ में रखा है वह भी खाओ तुम्हारा दुग्ध सोम रस के औषध की भांति हमें पोषक हो सर्वगाहिनी अदित की हम प्रार्थना करते हैं भाषार्थ समस्त कार्यों का पूरा करने वाला सभी से स्तवित एवं काल के अनुसार सबको जरा युक्त करने वाला इंद्रही सोम को निचोड़ने वाले का समर्थक एवं अत्यंत स्तुत्य है जिसके सेवन करने के लिए ही सोम कलश प� हम सर्वोत्पादक आदित्य की प्रार्थना करते हैं भाषार्थ हे इंद्र तेरा प्रकाश आश्रय जनक हमारे कार्यों की पूर्तता देने वाला एवं सबके लिए इष्ट है तेरी इच्छाएं स्तोताओं की मनोकामना पूरी करने वाली एवं अजय किसी से ना दबने वाली किसी प्रकार दुवस नामक ऋषि अतिव सरल रस्सी द्वारा गाय अति सुगम स्तुति से तेरी ओर वेग से आता हूँ एकोतर शततम सुक्तम भाषार्थ हे मित्रों समान चित्त होकर जागो अनेकों मिलकर एक समान स्थान में रहते हुए अग्नि को प्रजलित करो मैं दहिका अग्नि एवं ऊषा देवी की इंद्र के साथ हमारी रक्षा करने के लिए बुलाता हूँ भाषार्थ हे मित्रों आनंद में मध्यर स्तोत्र करो श्रेष्ठ कार्यों का विस्तार करो हल दंड वाली और वार लगाने वाली नाव को बनाओ अनेक अस्त्र शस्त्र को अच्� अनुष्ठान करो, भाषार्थ हे मित्रों, हलों को जोतो, जुवों को विस्तर करो, श्रेष्ठ तैयार किए क्षेत्र में यहां बीज को भोवो, हमारी पश्चात्नीय स्तुति प्रार्थना से अन्न बहुत पुष्ट हों और दापरी पके धाने के पास आएं, भाषार्थ देवों पर श्रद्धा रखने वाले बुद्धिमान जन सुख प्राप्त करने के लिए हल आदि को ज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 खेत सीचने में समर्थ एवं अच्छे कुएं में जल लेकर सीचें भाषार्थ श्रेष्ठ जलपान के स्थान से सुसज्जित सुंदर रज्जु से युक्त श्रेष्ठ रीति से सीचन करने योग्य जल से प्रूण एवं अच्छे कुप से मैं सिचाई करता हूं भाषार्थ घोरों बैलों को घास जल आदि से संतुष्ट करो खेत में रखे हुए हितकारक अन्न धान्य को प्राप्त करो, सुखपूर्वक सुगमता से धान ले जाने वाले रमड़ीय रथ को अवश्य बनाओ, मानवों के पीने योग्य कवच की भाँति आवरण युक्त पत्थर का बनाया हुआ चक्र से युक्त कास्त के बनी जलपात्र से युक्त जलाधार कुप को प्राप्त कर उससे सीजो, भाषार्थ, गोस्त गोशालाएं अच्छी तरह बनाओ वही निश्चय से तुम्हारे लिए मानव आदि के जलपान के लिए उपयुक्त है अनेक बड़े कवचों को सीओ शत्रु से अजेय लोह की बनी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित दृढ़तर नगरियों को बनाओ तुम्हारा चम्मच पात्र चूहे भी नहीं उसको भी दृढ़ करो भासार्थ हे देवों मैं तुम्हारी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 वैसे भाषार्थ हे अद्भरयु इस काठ के पात्र में रखे हुए हरे रंग के सोम को सिंचित प्रस्तर में कुठारों से पात्र तैयार करो दस अंगुलियों रज्जूओं से पात्र को वेस्टन करके धारण करो रथ की दोनों धुराओं में वाहक पशुओं को योजित करो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 पीड़ाओं से दुखित तुम सोमपान के लिए सब प्रकार से प्राप्त करो द्वयुत्तर शत्रुतम सुक्तम। भाषार्थ हे मुद्गल तेरे असहाय रथ की दुर्धर्श इंद्र रक्षा करे हे बहुस्तुत इंद्र इस पक्षात्य युद्ध में धनु पार्जन के समय हमारी रक्षा कर भाषार्थ जिस समय रथ पर चढ़कर मुद्गल की पत्नी मुद्गलानी ने हजारों गायों को जीता उस समय इसके वस्त्र का संचालन वायु ने किया गायों को जीतने के समय मुद्गलानी सारथी हुई तथा शत्रु के हंता इंद्र की सेना में युद्ध किए विजय लाभ एवं गायों को ले आया भासार्थ हे इंद्र वज्र मारने की कामना करने वाले एवं आक्रमण करने वाले शत्रुओं के ऊपर फेंक हे धनवान इंद्र, दासवा आर्य, शत्रु के गुण रूप से ये शस्त्र प्रयोग को दूर कर, भाषार्थ इस ब्रिष्टव ने जल से भू जलाशय को आनंदोत साहित होकर पी लिया, तथा अपनी सींगों से पर्वत शिंग को खोदकर वह शत्रु पर हमला करता है, उसका अंडकोश लंबायमान है, यह यश की कामना करके एवं ऐश्वर्य को चाहता हुआ वेग से हमले के लिए आ रहा है भाषार्थ मानवों ने इस विश्व के पास जाकर उसे गरजाया तथा युद्ध के बीच में उससे मुत्र त्याग कराया उसी से मुद्गल ने पुष्ट एवं श्रेष्ठ आहार पट सैकड़ों सहस्रों गायों को युद्ध में जीता भाषार्थ शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए रथ में विसर्ग योजित किया गया उसकी केशधारिणी सारथी मुग्दलानी गर्जना करके उत्तेजित करने लगी रथ में जोते गए ऋषभ के साथ दौड़ते हुए दुर्धर एवं सज्जत योद्धा मुग्दलानी के पीछे गए भासार्थ और ज्ञानी मुग्दल ने इस रथ की धुरा चक्र को अच्छी तरह से प्राप्त किया एवं बहुत निपुणता से ब्रिषभ को रस्ती से बांधकर रथ में जोता इस प्रकार इंद्र ने गायों के पति उस ब्रिषभ को बचाया वह श्रेष्ठ ब्रिषभ बड़े वेग से मार्ग पर चला भाषार्थ रज्जू से रथांग को सब प्रकार से बांधता हुआ जटाजूट वाला एवं चाबूक धारण करने वाला वह सुखपूर्वक विचरण करने लगा बहुत लोग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 तथा जैसे मेघ पृथ्वी पर चक्रवत होकर वृष्टि करता है उसी प्रकार मुगदलानी ने बाणों की वर्षा की अनेक गौ संघों की कामना करने वाले हम उसके सारथ्य से शत्रुओं को अपृथ गौओं का विजय प्राप्त करें तथा सुखप्रद अन्न की भांति हमें बहुत धन प्राप्त हो भाषार्थ हे इंद्र तू संपूर्ण जगत के पटाशक का भी आंख